भावार्थ इस मंत्र में वाचक उपतोपमा अलंकार है जैसे सूर्य अंतरिक्षस्थ जलों में सोते हुए मेघ को हन के सब प्रजा को पुष्ट करता है वैसे प्रजा कपट के बीच वर्तमान अधर्मी शत्रु जन को छिन्न भिन्न कर प्रजा को सुखी करे भावार्थ इस मंत्र में वाचक उपतोपमा अलंकार है व्यतीत और वर्तमान आप्त धर्मात्मा सज्जनों ने जो धर्म युक्त काम किए वह करते हैं उनी का अनुष्ठान और जनों को भी करना चाहिए भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो राजपुरुष सूर्य के समान प्रजा जनों के उपकार करने वा मेघ के समान आनंद देने और उत्तम बल वाले हैं वे ही शत्रुओं को जीत सकते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचिक लुप्तोपमा अलंकार है जिन संतानों को माता-पिता उत्तम शिक्षा और विद्या से प्रमाद रहित कर बढ़ाती हैं वे सुखों को प्राप्त होकर सब और से बढ़ते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक लुक्तोपमा अलंकार है हे राजपुरिशों जैसे सूर्य अपनी किरणों से समुद्र के जल को मेघ मंडल को पहुंचा और उसे वर्षाकर प्रजाजनों को सुखी करता है वैसे आप विद्या से अच्छे प्रकार उन्नत संयुक्त प्रजाकर उसे सुखी करें जैसे बिजली के श्रवण से सब डरते हैं वैसे न्यायाचरण के उपदेश से दुष्टाचरण से सब डरे भावार्थ इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है जैसे अंतरिक्ष में बिजली के शब्द मेघ को जतलाते हैं वैसे राजजन दुष्टा चरणों से दुष्ट जनों को सचेत करावे अर्थात् उनके छल कपटों को जता दे में अब वैद्य के विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ मनुष्य लोग यदि पुष्ट और वृद्धि देने वाले रोग विनाशक और सधियों के सार को सेवन करते हैं तो पुरशार्थी होकर ई श्वर्य को बढ़ा सकते हैं अब वैद्य विद्वान के विषय को अगले मंत्रों में कहा है भावार्थ मनुष्यों को चाहिए, कि सत्य विज्ञान युक्त बुद्धि से औषधि विद्या को जान इन औषधियों का सेवन कर पुरुषार्थ बढ़ा लक्ष्मी का संचय करें भावार्थ जो मनुष्य परस्पर की वृद्धि करते हैं वे सब ओर से बढ़ते हैं किसी को अच्छी कामना नहीं छोड़नी चाहिए भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जो मित्र हो विद्या और विनय को प्राप्त होकर सत्य की कामना करते हैं वे सबको सुख दे सकते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लोटपमा अलंकार है मनुष्य जिन विद्वान जनों में निवास करते और ऐश्वर्य को प्राप्त होकर तृप्त होते हुए औरों को तृप्त करते हैं उनमें वे सूर्य के समान प्रकाशित होते हैं भावार्थ वे ही सुख को प्राप्त होते हैं जो धार्मिक विद्वान सतपुरुषों से सुंदर शिक्षित और रक्षित हों भावार्थ जो मनुष्य प्रबल बुद्धि जनों के साथ अच्छे प्रकार कार्यों का प्रयोग करता है तो शत्रुओं को कंपाते और बड़ी-बड़ी औषधियों के रस को पीते हुए अच्छे सिखाए हुए घोड़ों से युक्त रथ से जैसे वैसे शीघ्र सुखों को प्राप्त होते हैं अब सेनापति के गुणों को अगले मंत्रों में कहा है भावार्थ इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है राजपुरुषों को चाहिए कि जैसे सूर्य अंधकार को वैसे अन्याय को विवृत्त कर सज्जनों के हृदयों में सुख की प्राप्ति करा निरंतर बल बढ़ावे भावार्थ जो मनुष्य किए हुए को जानने वाले विद्वानों को सेनापति का अधिकार कर श्रेष्ठ पुरुषों के साथ कर्तव्य और अकर्तव्य कामों को अच्छे प्रकार निश्चय कर प्रजा सुख की सिद्धि करें वे सब सुखों को प्राप्त होवें अब सूर्य के दृष्टांत से राजधर्म को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उपमा अलंकार है जो राजजन जैसे सूर्य असंख्यात लोकों और उनके बीच रहने वाले पदार्थों को व्यवस्था करता है वा पवन की प्रेरणा दी हुई बिजली मेघ को बरसाती है वैसे आचरण करते हैं वे सब कल्याण को प्राप्त होवें फिर उसी विद्वान के विषय को अगले मंत्र में कहा है भावारथ जो सबको विद्या देने और सत्यों प्रदेश करने वाले के लिए बहुत श्रेष्ठ दक्षिणा देते हैं वे विद्वान होकर शूरवीर होते हैं इस सुुक्त में राजधर्म, विद्धान और सेना पति के गुणों का वर्डन होने से इस सुुक्त के अर्थ की पिछले सुक्त के अर्थ के साथ संंगति है यह जानना चाहिए। यह दूसरे मंडल में एक ज्ञरहवा सुुक्त प्रथम अनुवाग और छठा वर्ग समाप्त हुआ। अब 15 ऋचा वाले 12वें सूक्त का आरंभ है इसके प्रथम मंत्र से सूर्य के गुणों का वर्णन करते हैं भावार्थ जिस ईश्वर ने सबका प्रकाश करने और सबका धारण करने वाला अपने प्रकाश से युक्त आकर्षण शक्ति युक्त लोगों की व्यवस्था करने वाला सूर्य लोक बनाया है वह ईश्वर सूर्य का भी सूर्य है यह जानना चाहिए भावार्थ हे मनुष्यों जो ईश्वर बिजली वाह सूर्य को न रचे तो चलते हुए बड़े-बड़े भूगोलो को कौन धारण करे कौन मेघ को वर्षावे और कौन अंतरिक्ष को अपने प्रकाश से पूरित करे भावार्थ हे मनुष्यों जो सूर्य लोक मेघ को वर्षाकर समुद्र को भरता है वह सब भूगोलो को अपने प्रति खींचता है अपनी किरणों से मेघ और समीपस्थ पाषाण के बीच ऊष्मा को उत्पन्न करता है वह अग्नि रूप है यह जानना चाहिए अब ईश्वर के विषय को अगले मंत्रों में कहा है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो ईश्वर कारण से विविध प्रकार के लोगों और पदार्थों को रचता है और जो सब कर्मों को लक्ष्य सा रखता है वह सबको उपासना करने योग्य है भावार्थ जो आश्चर्य गुण कर्म स्वभाव युक्त परमेश्वर है उसको कोई वह कहा है ऐसा कहते हैं कोई उसको भयंकर कोई शांत और कोई यह नहीं है ऐसा बहुत प्रकार से कहते हैं वह सबका आधारभूत हुआ सत्य धर्म और जीवन के उपायों का वेद के द्वारा उपदेश करता है वह सबको उपासना करने योग्य है भावार्थ हे मनुष्यों उसी परमेश्वर की उपासना तुम करो कि जो जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करता तथा सकल विद्या युक्त वेद का उत्तम ज्ञान कराने वाला है अब बिजली रूप अग्नि के विषय को अगले मंत्रों में कहा है भावार्थ हे मनुष्यों यदि आप लोग वेग आदि अनेक गुण युक्त सर्व मूर्तिमान पदार्थों के आधारभूत शीघ्रगामी विमान आदियान और वर्षा निमित्त बिजली रूप अग्नि को जानें तब तो कौन-कौन उत्तम कार्य सिद्ध न कर सकें भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जैसे दो सेना सममुख खड़ी होकर युद्ध करती हैं वैसे प्रकाश और अप्रकाश वर्तमान हैं अब ईश्वर और बिजली के विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में श्लेष अलंकार है जो परमेश्वर की उपासना नहीं करते बिजली की विद्या को नहीं जानते वे विजयशील नहीं होते जो यह विश्व और जो सब पदार्थों का रूप मात्र है वह परमेश्वर और बिजली का विज्ञान कराने वाला है अब ईश्वर के विषय को अगले मंत्रों में कहा है भावार्थ जो परमेश्वर दुष्टाचारियों को न ताड़ना दे धार्मिकों का सत्कार न करे और डाकुओं को न मारे तो न्याय व्यवस्था नष्ट हो जाए भावार्थ जो 40 वर्ष पर्यंत वर्षा न हो तो कौन प्राण धर सके जो सूर्य जल को खींच न धारण करे और न बरसावे तो कौन बल पाने को योग्य हो भावार्थ जिसमें रक्तादि वर्ण युक्त सात प्रकार के किरण विद्यमान हैं वही सूर्य लोक वर्षा द्वारा नदी और नदियों को अच्छी प्रकार परिपूर्ण करता है और फिर ऊपर को जल खींच के धारण करता फिर बरसाता है ऐसे ही ईश्वर के आज्ञा रूप नियम से यह संसार चक्र वर्तमान है फिर सूर्य विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ हे मनुष्यों जिसके आकर्षण से प्रकाश और क्षिति नमे हुए वर्तमान हैं मेघ भ्रम रहे हैं हाथों के समान जो रस को ऊर्ध्व पहुंचाता है उसका यथावत अच्छे प्रकार प्रयोग करो भावार्थ हे मनुष्यों जिस परमात्मा ने वेदों उपदेश द्वारा मनुष्यों की उन्नत की वा जिससे धर्मात्मा जन वालते वह जिससे दुष्टा चरण करने वाले ताड़ना पाते वह जिसका यह सब जगत अईश्वर रूप है उसका ध्यान अपने- अपने आत्माओं में निरंतर करो। भावार्थ हे मनुष्यों जो परमेश्वर मुर्ख अधर्मियों से जाना नहीं जा सकता और वह सब जगत का याथा तत्थ्य रचने वाला वह विनाश करने वाला विज्ञान स्वरूप अविनाशी है उसकी प्रसंसा और उपासना करो। इस सुक्त में सूर्य ईश्वर और बिजली के गुणों का वर्णन करने से इस सुक्त के अर्थ की पिछले सुक्त के अर्थ के साथ संगत समझनी चाहिए यह 12वां सुक्त और नौवां वर्ग समाप्त हुआ अब 13 ऋचा वाले सुक्त का आरंभ है उसके प्रथम मंत्र में विद्वानों के गुणों का उपदेश करते हैं भावार्थ मनुष्यों को वसंत आदि ऋतुओं की उत्पन्न करने वाली बिजली जाननी चाहिए जिस बिजली के प्रभाव से अमृत के समान मेघ जल बरसाते हैं जिससे सब प्रजा बढ़ती है वह जाननी चाहिए